सुखदेव जी महाराज की भागवत कथा का अमृत हम पान कर रहे हैं पिछले रविवार को हमने रहस्य ली लाओ कि उस महाराज को भी जाना और उसी भले प्रकार जाना है कि पुराने जमाने में गुरुकुल शिक्षा के में लीलाओं का इतना महत्व क्यों था आज की तरह अंत भक्ति के लिए ही भगवान लीला नहीं करते लीला का उद्देश्य है हम बच्चों को पढ़ाना राति दिखाना के कि किसी अंधभक्ति और अंध आस्था में फंस जाना अपने जीवन के क्षणों को पढ़ना और उन्हें अमृत में सुखद बनाते हुए अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाना तो ये शिक्षा के अंग थे जिन्हें बाद में हम लोग लो मनोरंजन का अंग बनाया और इनके रूप विकृत कर दिए के तट पर कूर्णिमा की रात में सब गोप गोपियां नंद अव यशोदा सभी बैठे हैं और राधा कहती है कि क्या कृष्ण हमको तुमको कुछ छोड़ गए वो कहती है नहीं हमने जाने नहीं दिया तू तो का कहां है तो कहती है वो मेरे भीतर है तो बोले आज की रात हम उन्हीं के संग नाचेंगे सजेंगे सजाएंगे और उन्हीं में डूब के जिएंगे। कृष्ण गुरुकुल में है सादीपने ऋषि के आश्रम में भक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो हो भक्ति का अर्थ है कि उसके होने का भाव सदा रहे भक्ति में किसी के होने न होने का कोई मतलब नहीं होता भक्ति योग का मार्ग है और योग में दो नहीं होते व्यवहार जगत में आसक्त जगत में वाह लोकाचार व्यवहार और धर्म जगत में दो की व्यवस्था होती है इसलिए जब वाहि जगत का व्यवहार पढ़ाते हैं भगवान राम तो उनके साथ वन में जानकी सी जाती है लेकिन जब योगेश्वर लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ जाते हैं तो उनकी पत्नी उर्मिला नहीं जाती है लेकिन न जाकर भी वो जाती है उन मिला है ये लोग राधा कहती हैं आज इस चंद्रमा की चांदनी को में को तो हम अपने रोल में में जाएंगे और भक्ति की अगली अवस्था में प्रवेश करेंगे और हमने कथा में जाना कि जब गोविंद चले गए पूर्व जी के साथ तो सब गोपियों ने कहा कि राधे तू तो, तो कहती थी वो हमको कभी छोड़ नहीं जाएंगे वो तो चले गए तो राजा ने कहा वो गए नहीं है ये हमारे और करीब हो गए हैं पहले हम उनके पीछे बाहर भागती थी अपने भीतर विराज तो नहीं पाते थे आज वो बाहर से लोक हो गया है जिसलिए जिससे हम उसे अपने अंतर हृदय में सदा के लिए नित्य विराज सके और आज उसी का अगला पाठ ये लीला है पिछले रविवार को इस लीघा का अमृत किया है कि जैसे जैसे उसका भाव उसका ध्यान उसका प्रेम रूप रस माधुरी बढ़ती जाती है वे अध्यात्म के उस अमर लोक में जहां पहुंचती हैं जो उनकी पीतर है और जहां कृष्ण के साथ है गोविंद वो वो के साथ है हर के साथ गोविंद है क्योंकि आत्मा हम सब में विराजता है इसीलिए कहा जितनी गोपिया उतनी गोविंद ये वाहि जगत की विषयता नहीं है ये आत्म जगत का पवित्र तपस्थली है जहां संसार बहुत बोला होकर रह जाता है और अमृत धुरसने लगता है और जब होती है भोग पुराधी तो कहती है किस रात का प्रत्येक क्षण हमारे जीवन की हर सांस और क्षण बन जाए तो समझना की भक्ति जीवंत हुई है हमने योग का मार्ग पाया गोविंद वहां योग पढ़ने गए हैं शांपनी ऋषि के यहां हम यहां यमुना के तट पर वही पाठ पढ़ पाए हैं एक गंभीर वेद के रहस्य को इतना सरल करके एक लीला बनाकर के सुनाने की कल्पना वेद ही कर सकता है फिर कोई दूसरा नहीं है कि एक बहुत गूढ़ रहस्य को एक गहते रहस्य को सरल और सरस करके छात्र तक ले आना और उसको अपनी अमर आत्मा के साथ बांध देना इस धरती का ईश्वर बना देना इस सुंदर कल्पना का नाम लीला ग्रंथ है यह मनोरंजन की कथाएं कदापि नहीं है हां बड़ी सरस ढंग से अपने को मांजने धोने की धुनो में भी सुख पाने की एक प्रक्रिया है जिसका नाम रहस्य लीला है कि मुझे अमृत नहीं मिले और उसका आनंद भी मिले दोनों बात है हा? क्योंकि वहां अन्यथा हम कहेंगे गुस्सा छोड़ो फलाना करो तो आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा कहेंगे कि तुम्हारे जो सड़े हुए स्वभाव है उनको उतार दो आपको बुरा लगेगा उसी बात को तुम्हें बुरा ना लगे यहां लीला भगवान की कथाओं में हम दिखा रहे हैं ईश्वर इसलिए लीला नहीं करते तो उन्हें चाटुकारों चमचों या भांडों की जरूरत है कि जो उनका यशगान करें गिरदा बोली गायें भगवान लीला इसलिए करते हैं कि मेरे बच्चे उसका अनुसरण करें और मानव योनि की इस कक्षा में पास होकर अगली जमात में आए देवत्व की ओर तो लीला को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए राधा कहते हैं वो लीला जिसका तुमने परमानंद लिया है शरद पूर्णिमा की रात में यही लीला सचराचर की सृष्टि का मूल है जब जब ये आत्मा गोविंद पक्षियों में पशुओं में सबने आत्मा आत्मस्वरूप विराज कर वो जीव रूपी गोपी के साथ लेना करते हैं तभी तभी नई सृष्टि उत्पन्न होती है वेद के इस मूढ़तन ज्ञान को तुम अपने आस की तपस्या में जान लो क्योंकि तो थोड़े नहीं जानते हैं उनके जीवन गोविंद में कदापि नहीं हो पाते आज हमें सारे असत्य धोने हैं गोविंद की लीला में बारं बारंबार धोते आए हैं लेकिन क्या हम धो पाए तो सत्य यही है कि कृष्ण ही उत्पत्ति दाता है आत्मा ही उत्पत्ति दाता है जब आत्मा ही संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करने वाला है तो हम सबके जीवन एक निमित लीला मात्र ही तो है लीला को अपने से नहीं अपने में देखना सीखो आज भी आत्मा ही भोजन को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करके जीवतियों में उसे रक्त के कणों में लौटाता है जैसे वो भस्मी कुपेड़ों के गर्भ में यज्ञ के द्वारा अनादिक में लौटाता है क्या और कोई कर सकता है ऐसा क्या तुम कर सकते हो और आत्मा कृष्ण ही तो हैं, जिसने उस अन्न को रक्त में बदल गर्भ में शिशु का रूप यज्ञ की अग्नि में यज्ञ के द्वारा उत्पन्न किया है क्या तुम किसी बच्चे की एक मूल्य बनाना जानते हो बोलो जानते हो क्या तो फिर ये मेरा तेरा आसक्ति इस संबंध को छोड़े बिना कोई सत्य नहीं पाता है और जिसने सत्य नहीं पाया उसने भक्ति भी नहीं पाई है कि संपूर्ण जगत लीला जगत है यहां आसक्तियों और लिप्साओं का कोई काम नहीं है जितना आसक्त है उतना ईश्वर द्रोही कस बनता है और हम गंभीरता से पूछे अपने आप से कितनी सारी भक्ति पूजा पाठ जब तप करने के बाद हमारी अवस्था कहा खड़ी है कहा नहीं? हम पूछ डालें अपने आप से का इस स्पर्श पाकर वसुबा वसुंधरी होती है धरती उत्पत्ति को प्राप्त होती है जगमग होती है जीवन की ढलकनी पाती है आज वही हम सबके जीवन का प्रत्येक क्षण है उसके हटते ही सारे नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं केवल एक प्रेतावस्था भर जाती है कपाल क्रिया करके प्रेत को छुड़ाते हैं और जो कपाल क्रिया करता है उसकी दिन में ये प्रेत प्रेतावस्था में उपवास करता है तो जब ये सत्य है तो हम उस सत्य से जुड़ करके आत्मास्थ होकर क्यों नहीं जीना चाहते ऋषि कुेद के ऋषि ने उनको बहुत सुंदर ऋषा में प्रथम ऋषि में कह दिया था वृषा यू थे वंशगा कृष्ण ओ जैसा ईशानो और प्रतिष्कुता वृषा यू थे वंशगा तेरी लीलाओं में आप समझ लो ऋषि का रहा है यजोपियां बात एक है बछड़ों के झुंडों सा श्वेत बछड़ों के समूह सा यूथ ही युद्ध यू माने समूह सा वंशगा उस गो को उनके वंश को चराने वाले और उसी भांति ये श्वेत गहों नक्षत्रों सितारों के वंश को का जैसा आकर्षण से कृष्टि ऐसे ज्योतियों से परिपूर्ण कर ऐसे ही बछड़ो को नक्षत्र बना गवन में स्थापित करने वाले ईशानों अपने ईशान हे कृष्ण हमको भी परिष्कृत कर दे इन्हीं ज्योतियों में उद्धार कराना की कथाएं हैं वही रहस्य लीला है जिन्हें हमने अपनी विशांतता या मनोविज्ञान का साधन बनाया है ये अति पवित्रतम मार्ग है हमारे सरल कथाओं के द्वारा व्यवहारिक बनाकर के ज्ञान को छात्र तक लाना जिसे छात्र ज्ञान को अपने जीवन में जीवंत करता ईश्वर के जैसा बनके समाज का अमृत बनके स्वयं तो सुखी रहे सबके सुख का कारण बने आज अस, असुर भक्ति है क्योंकि तो जब मैं मेरों के लिए करना चाहता हूं तो फिर रावा कहां गलत है मैं भी तो सोने की लंका बना रहा हूं दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दस मुंह में न बनाऊगा भक्ति संकीर्णता में नहीं जाते, याद रखो भक्ति तो रस को मन में बसाती है नेत्रों में उसकी मनोहारी छवि का भाव लगाती है ज्योतियों के पंख लगाती है और सचराचर में उसी का दर्शन करती भक्ति सर्वव्यापी हो जाती है भक्ति संकीर्णताएं कभी नहीं जीती और जो संकीर्तन से नहीं निकल पाए उन्होंने कभी कोई भक्ति नहीं पाई है हम सबको भक्ति की इस पवन परम पुनीत पवित्र धारा में आना ही होगा यदि हम इस जन्म को बर्बाद नहीं करना चाहते मन सा वाचा करना हमें चलना होगा गुरुकुल में चलते हैं यहां से कथा हमारी यमुना के तट से फिर नर्दा के तट पर आती है मनवास गुरुदेव सादीपनी ऋषि जो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं उन्हीं की अंशा उतारे हैं उन्हीं का रूप है वे ही पवन गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ये जानते हुए भी कि वो ईश्वर हैं लेकिन जब नरली रूप में हैं तो नरलीला ही करते हैं और हमारे दम्ब देखो मनुष्य यही में आकर भगवान बनने की कल्पना करते हैं कि लाखों चेलो हो जाए समय भगवान माने हमारी पूजा करें और, करे। और नारायण आते हैं नर रूप में तो बड़ी विनम्र मन बीजा करते हैं कैसी विचित्र बात है प्रभु को पानी डाले दंड नहीं जीते वो अतिशय विनम्र होते हैं और जो भगवान बनने के सपने देखते हैं वो कभी मानव का भी स्तर नहीं पाते हैं और हम चाहते हैं हमारा यश कान हो हम चाहते हैं हमारे आसपास बैठे लोग हमारी विधोता की चर्चा करें हमारा यश कान करें अरे क्या मनुष्य उन्होंने भी गवाने का इरादा है आगे पतित योनियों में जाने की इच्छा है क्योंकि बंकी को अधन योनियों में जाना होता है वो वहां पतित अवस्थाओं को जाते हैं उनका कोटि जन्म उद्धार नहीं होता है इसी को भगवान लीला में दिखा रहे हैं वे सर्वशक्ति सर्व अंतरयामी संपूर्ण संचराचर को रचने वाले भी जब मानव लीला में आते हैं तो पांव आकाश में नहीं धरती पर रखते हैं और हम धरती पर रहते हुए धरती पर रहते हुए, हुए आसमान पकड़ने का दंड बढ़ते हैं ये बहुत गंभीर मार्ग तत्व दे रहा हूं कि चार चौपाइया पढ़नी लोग काट लिए और अरे कुछ रिचाएं याद हो गई अम विधाता हो गए धन नहीं सर्वनाश को चले गए क्योंकि यहां तो परमेश्वर स्वयं विनंद है कृष्ण और बलराम आश्रम की झाड़ू नहीं करते हैं जंगल से लगने तोड़ लाते हैं सूखी लकड़ियां बटूर के लाते हैं, हैं। पेड़ पौधों को वनस्पतियों को जल से सींचते हैं गोविंद स्वयं अपने हाथों से वो परमेश्वर है और फिर भी विनम्रे नाम तो मनुष्य भी नहीं हो पाए और ऐठ के भगवान मांगे ठिककार है ऐसी सोच पर शा होना चाहिए गैलों की सेवा करते हैं आश्रम की वन पुण में नए पेड़ लगाते हैं पौधे लगाते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं ऋषि से पढ़ते हैं और शाम को सा ऋषि के पांडव आते हैं और अपने को धन्य मानते हैं चाहते हैं मेरे बीस नौकर आए वो मेरी, मेरी सेवा करें तुम तो धन्य हो जाए देखो प्रभु क्या कर रहे हैं और देखो हमारी सोच कहां जा रही है इन लीला कथाओं को पूरा मनोरंजन मत समझो ये सास धार बंगाएं हैं इनमें सब कुछ तुम डालो पवित्र हो जाओ जो निम्रता खोई है उसने ईश्वर खोया है और जो सबने मेल मुड़ रहा है उसे अब भगवान कैसे मिलेंगे देखेगा तो वो भी मैले दिखेंगे उसको सदा याद रखो इस बात को सुदाना एक बहुत गरीब ब्राह्मण लड़का लड़का है और भी बहुत से ऋषियों की संतानें हैं दूर दूर से आए परिवारों के बालक हैं और सब इकट्ठे रहते हैं और क्योंकि ये समय के अंतराल है जब सब लोग आते हैं मिलने आते हैं सत्रें अवसान पर बालक नहीं जाएंगे घर के लोग चाहे तो मिलने जाए ये दुनिया हाँ नियम है तो जब सब मिलने आते हैं तो वृंदावन से भी गोप आदि आते हैं गोपनीय है कि आती ही नहीं है वो कहती हैं हम कहाँ जाए हमारा गोविंद तुम्हारे पास है लेकिन वो अपने सखा से मिलने आते हैं तो चर्चा करते हैं कि रहे ये बड़े लीला हैं तो हमारे कबीला के भगवान है तो सुदामा कहता है कृष्ण ये लीला क्या होती है भगवान कहते हैं सुदामा मैं क्या जानू ये लीला क्या होती है तुम जानते हो क्या कहा कभी मैं तो नहीं जानता तो क्या जानता तो मैं भी नहीं दोनों के पास नहा रहे होते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता और सुदामा तू भी नहीं जानता चलो वो जी से पूछूंगी ये लीला क्या होती है हाँ, कि भगवान लीला करते हैं पूछेंगे ये लीला क्या होती है फिर मैं सुदामू और नहा होते हैं और तभी जो सुदामा पानी में गोता लगाते हैं तो बढ़ा रहती सुदामा लगते हैं उन्हें ठीक से तैरना भी नहीं आता सुदामा सुदाम कहते हैं अरे कृष्ण बचाओ बचाओ मुझे देखो मैं डूब देख रहा हूं और वो इनकी तरफ पेड़ किए तो और आरोप लगा रहे सुदामा आवाज सुनते ही नहीं है सुदामा तो बहुत दूर बह गए पेड़ दिखा तो पेड़ की ऊपर पकड़ लिया उन्होंने सुदामा बहे जा रहे हैं सुदामा सुदामा है कि बहे जा रहे हैं और नदी का पानी है कि बढ़ता जा रहा है हाँ मुंह निकल गए हैं सुदामा और जो पेड़ की तरफ देखा कि थोड़ा और ऊपर चढ़ूं तो वहां काला नाग बैठा आ, तो भी भी है अब तो बड़ी बड़े छोड़ दू तो डूब लो और जो सांप डस ले तो मर जाऊ बेचारे सुदामा हा अब तो बहुत दूर निकल गए हैं उसको मदद करने वाला भी नहीं है बह रहे हैं दिन गीता, रात आई रात गई फिर जनाया और सुदा मा तो इतने थक गए कि बेहोश हो गए और उसी पेड़ के साथ बहते हुए पेड़ के साथ सुदामा जी बहते चले जा रहे हैं, बहुत दूर तक बह गए मुंशित हो गए उन्हें कुछ पता नहीं चला है सुदामा उनकी नींद खुली तो क्या देखते हैं कि वो नदी के किनारे पर हैं और और भाले लिए सैनिकों की पोशाक पहने और कुछ बड़े पदाधिकारी भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित उनको देख रहे हैं उन पर झुके हुए हैं सुधा नदी तो गड़बड़ा जाते हैं उनकी घिड़ी बन जाती है कहती है कहते हैं, हैं बंधुओं में बहुत गरीब ग्रामीण हूँ और देखो मैं अपने आप नहीं आया हूं हो सकता है तुम्हारे राज की सीमा में मेरा प्रवेश हो गया हो लेकिन ब्राह्मण का वध करना पाप है और मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा कोई शत्रु वत्रु नहीं हूं और आप मुझे यह अस्त्र शस्त्र दिखा के भयभीत मत करो तो वो शस्त्रधारी कहते हैं महाराज ये आप क्या कह रहे हैं तो सुदामा जी सचेत हुए कि उन्होंने मेरे को महाराज क्यों कर है? देखा कपड़े तो वही हाँ। में फट और हैं धड़े हो रहे हैं और ये मुझे महाराज कह रहे हैं। तो बोले फिर से कहो मैंने सुना नहीं बोले राजेश्वर ये आप क्या कह रहे हैं आप तो हमारे राजा हैं बोले तब ठीक है क्यों भाई हाँ की होगी बोले तब ठीक है आप हमारे राजा हैं क्योंकि हमारे राजा मर गए और भविष्यवाणी हुई थी कि आज प्रातः जो भी बैठे हुए किनारे आकर के लगेगा वही तुम्हारा सम्राट हुआ तो आज तो आप हमारे राजा ईश्वर हैं बोले तब तो उचित है बोले तुम सब मेरे दास हो सैनिक हो बोले जी महाराज तो हठ गए सुधा नहीं क्या आप भी तुम जाते हो नहीं हठ गएगा तो हमारे राजसी वस्त्र कहाँ है बोले महाराज हम साथ लेके आए पहनाए जाते हैं देखते हैं क्या आभूषण है और क्या कान में भी पहनाए हैं हाँ गले में भी ये सुंदर आभूषण मुकुट भी पहनाए हैं पानी में अपना चेहरा देखते हैं बड़ी मौज में आ जाते हैं सुदामा कहते हैं हमारा राजमहल कहाँ है हमें वहां लेके जाए बोले महाराज साहब रथ पर बैठिए और वो सब के साथ उनकी जयकार करते हुए उन्हें राज प्रसाद में ले जाते हैं और कहा कि महाराज भविष्यवाणी में जो जहाँ राजकन्या उनकी एक ही बेटी है महाराज की तो आकाशवाणी में यही हुआ था कि आप उनसे विवाह करें और सुखी होकर राज का कार्य करें बोले ठीक पाठ तो याद होता नहीं था बवाल से बच गए चलो अपना यहाँ राजपाठ करेंगे हाँ अब गुरु गुरुकुल का झंडा भी गया बड़ी मौज में आ गए सुदामा जी राजा बन गए सुदामा हा राज प्रसाद में रहते हैं बहुत अनबरसता है सारी जनता खुशहाल है जिधर से निकलते हैं जय जयकार होती है सुदामा के एक बेटा भी हो जाता है और धीरे धीरे वो कुमार जो है करीब आठ नौ बरस के हो रहे हैं और पत्नी और युवराज के साथ जब सुजामा निकलते हैं चारों तरफ से कुछ वर्षा होती है जनता भेद देती है जय जयकार करती है सुजामा कहते हैं ऐसे जीवन की तो मुझे कल्पना भी नहीं थी कितना सुंदर जीवन है और कहा वहां बिल्कुल भी झाड़ झाड़ू लगाओ बहरी करो ये करो और वो करो और कहा यहां राजसी ठाठ लेकिन समय के साथ फिर अकाल पड़ने लगा लगातार कई वर्ष पड़ता चला जाता है जनता भूखों मरने लगती है तो फिर आकाशवाणी होती है कि महाराज अपनी पत्नी और संतान के साथ जाकर उसी स्थान पर स्नान करें जहां से तुम्हें मिले थे तभी अकाल टूटेगा सुदाम जी महाराज सुदाना भाई राजराजेश्वर सुदाना है अपनी महारानी और युवराज के साथ वहां पहुंचते हैं और स्नान करने की बात थी तो नहाने लगते हैं तो युवराज बह जाते हैं सुदामा सैनिकों से भी कहते हैं पकड़ो पकड़ो उनकी महारानी भी अपने बेटे को पकड़ने जाती है वो भी बह जाती है सुदामा रोते सीखते रह जाते हैं संतान और पत्नी दोनों से हाथ धो बैठते हैं बड़े दुखी होते हैं सैनिकों को डांटते हैं तभी आकाशवाणी होती है किस राजा को भी यहीं डुबा के मार दो तभी पानी बरसेगा अब सैनिक उनको थाम देते हैं बोले भाई मैं राजपाट छोड़ा मैं गरीब ब्राह्मण हूं मुझे माफ कर दो फिर अपनी औकात में आ जाती हमारी औकात तो हर बार पहले ही बदला करती है ना मैं क्या है? अपनी औकात में आ जाती लेकिन वो मानते ही नहीं और देते है और कसके डुबा देते सुदामा को लगा कि दम घुट रहा है घुट रहा है मरे जा रहे हैं और पूरा जोर लगा के को दूर फेंक करके सर बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण जो हैं कपड़ा बांध रहे हैं पूछ रहे हैं, सुदामा भी कितनी देर नहाओगे अरे बिल्कुल भी पहुंचना है तो बाहर आके कहते हैं तो तुमने लीला की थी क्या भगवान बड़े भोलेपन से पूछते हैं सुदामा लीला होती है क्या बता ना मुझे और यह हमारी कहानी ही तो है ये सुदामा के गोते ही तो मनुष्य की जिंदगी है तुम्हारी किसी के घर जन्म दिया था गुटने चले थे स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ते रहे हां यब यश जय पराजय मान अपमान के गोते खाते रहे बड़े हुए विवाह हुआ एक संतान हो गई सुदाम की कहानी हमारी मकान की एक मंजिल और खड़ी हो गई अपने ही पौत्र को खिला रही हूं अपने आंगन में और एक हिचकी जो लगी और फिर सांस जो चुकी तो चुकी गई अपने ही आंगन में मैं चेष्टाओं से रही होकर पड़ा हुआ था न वो दौड़ थी न वो भाव थी न वो उपलब्धियां थी रिश्ते रिश्तेबाना भगवान के दीव में दिखा रहे हैं कि हम सब सुबाना की नहीं कर रहे हैं डालो अंधी मत बनो धीत और गांधारी मत बनो चार पोथों को अपनी उपलब्धि मत मानो सत्य को स्वीकारो पूछो अपने आप से वो महीने तो था जो सांगण में निढाल पड़ा था अपने मेरे ही मित्र स्वजन मुझे उठा के ले गए थे कांधे पर और जो ससाड़ की तप्ती दुबेरी सा ध्रू कर जला था मैं मुझसे पत्नी संतान पौत्र सब छूट ही तो गए थे वो बह ही तो गए थे वक्त की गंगा में और मैं शिला सा पड़ा था ये मेरी कहानी है भगवान की लीला और फिर उन्हीं की दया कृपा से भस्मी से फिर आन, से जब बालक का रूप आया तो आज उसी मकान के पड़ोस की झोपड़ी में जन्मा हुआ मैं और अभी एक विधवा औरत आई है जिसने मुझे गोद में लेकर के कहा दूसरी विधवा से कि तुम्हारा जो पौत्र है बड़ा सुंदर है अभी मैं पहचानती की मैं इसका पति हूं को याद नहीं कि मैंने तो इसको अग्नि के सम्मुख संकल्प प्रतिज्ञा और प्रेम के साथ लेके आया था और मैंने इसको जीवन की सारी खुशियां दी थी और इसके साथ मैंने अपने मन के भाग से जाए थे यहां मुझे ऐसा क्यों कह रही है यह हरेली ये, ये मकान कहीं रेरा नहीं तो क्या वो स्वप्न था क्या वो सब झूठ था नहीं तो आज भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है हम सब दी तो की कथा ही दोहराते हैं काश हम समझ पाते और झूठ जीते हैं कपट खाते हैं आसक्तियों के बिस्तर पर वासनाओं को ओर में ओढ़ सो जाते हैं वो को दम फसीते हैं झूठे मिथ्या दिमान में रहते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं अरे सोते को जगाए कोई हम जगते को जगाएगा कोई कैसे हम जानना क्यों नहीं जाते है? फिर लौट कर वही पाप क्यों दोहराते हैं क्यों क्षणिक आसक्तियों के लिए अपने अपने धर्म गंवाते हैं हम क्यों नहीं अंतिम रूप से जो मीडिया के नहीं जाते हैं क्यों नहीं सुधर जाते हैं वेद की रिचाई पर या कृष्ण की लीला कथाएं आपसे आप से की बात कर रहा हूं सत्संग का अर्थ है कि हर श्रोता अपने सत्य का संग करे उसे पहचाने जाने और जिए नहीं तो कथा का कोई अर्थ नहीं है कथाएं मनोरंजन नहीं होती हैं। जीवन की धुले हुए सत्य होते हैं और जीवन को मत के दुबोया हुआ जीवन का अमृत मक्खन होती है हम अब सत्संगी होंगे हम ये भी पूछना लेते हैं आपसे क्योंकि सत्संगी वही है जिसने उस सत्संग को जिया है और आज रिचार तो रिचार की रिचा भी खोल लो नहीं तो ऋचा में कहीं हम छूट ना जाए पहले पूल की रिचाओं से तारतम्य ले लेते हैं फिर इस ऋचा में आते हैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में दोहराते हैं कहा उत यो मानश्वा यशाच ये क्रे असाम अस्माक उदेशवा उत मान कथा वे है जो वेद है उत मानी यो माने जो मानुष ईश्वा जिसने संशय को मानुष उन मानवीय तृप्तियों और इच्छाओं को क्षणिक सुखों को यशा चक्री और झूठे दम मिथ्याभिमान और सम्मान को असाम्या असहज मानकर परित्याग कर दिया मेरी कथाएं भी कहा है वेद में भी यही कहूंगा तुम न कथा जिये न वेद पिए यदि पी नहीं असहज हो गए होते जब भी कोई गंदा विचार आता दूसरे को थप्पड़ नहीं अपने मुंह पे थप्पड़ मारते कहा उत मानुष ईश्वर यशा चक्र असामिया संशय जो और मानवीय तृप्तियों इच्छाओं को यशा चक्रे छूटे दम्ब और मिथ्याभिमान को मेरा घर अरे शरीर तेरा नहीं घर कहां से आ गया मेरा परिवार एक कोष्ठी ने बनाया नहीं बेटा बेटी कहां से आ गए पागल हो गया है क्या और उस पागल क्रम को समझदारी मानते हैं तो भक्ति भूल जाओ फिर तो कहा उत यू मानव शीशवा यशा चक्रे असामिया इसमें असहेज रहता है क्योंकि जब तक इनको निरर्थक नहीं मानेंगे गोविंद सार्थक मेरे जीवन में कैसे होंगे एक सवाल है और उसका उत्तर दे डालो जब तक संसार महत्वपूर्ण है ईश्वर गौण है कोई मतलब नहीं रखता और जब संसार गौण है अरे जैसे होगा जी लेंगे तो ईश्वर सब कुछ है सारे मतलब रखता कि उस चौपाई को उस अमृत चौपाई को कभी मत भूलो जी ही विधि राखे राम ताही विधि रही और जिस भाव से रहते हैं वही राम में रहते हैं बाकी सब रावण बन जाते हैं तो कहा उत मानुष ईश्वर यशा चक्री असाम असहज हो जाता है जो संदेह में ईर्षा देश लोग आसक्ति में अतृप्तियों और इच्छाओं में और जो झूठे जो मान सम्मान को भी नहीं जीता अरे मैं किसके मां बाप हो सकते हैं हम लोग वो तो ब्रह्म ज्वाला दुर्गा और आत्मा ईश्वर है वही सबको बनाने वाला है हम तो खाली जगत लीला में अग्नि के पात्र हैं उनली बनाई नहीं बेटा बेटी कब बनाए थे तो अपनी अपनी पात्रता जी जाए उन लोगों की तरह जो मंच पर अभिनय करते हुए भी जानते हैं उनमें ना कोई राम है ना लक्ष्मण है अरे भाई हम तो राम और लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं तो वो हर पात्रता को सुखपूर्वक जीते हैं जब राम मन को जाने लगते हैं दशरथ बना लड़का जब रोने का अभिनय करता है और निश्चित होकर गिर पड़ता है क्या उसको हार्ट अटैक होता है बुलाना पड़ता है क्या क्यों क्योंकि वो जानता है वो अभी नहीं कर रहा है और तुम मानते हो तुम यथार्थ जी रहे हो इससे बड़ा झूठ और क्या जियोगे तुम सारी नाम लीला दे आए हर मंच के सामने मुंह बाए देख रहे थे और एक क्षण देगा था तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा था हा कि यश लीला है जिसने जगत को लीना माना वही तो गोविंद में बस पाया है और तब कहा परा भी यं की गीत गहवो न गह तीरुंती चाक्ष परा भी यं की गीतयु और जिन्होंने इस कथा में इस लीला के अमृत में वेद की नृचाओं में को के इस बन ज्ञान में आकर अपने आप को मिटा दिया धीत व्याप्त हो गए एक हो गए जो गाह न गर्वी होती और जिनके मन पशुओं की तरह हर चरागाहों में भागते नहीं है। इच्छित हैक्ष इच्छा कर सकते हैं अपने अंतर हृदय में व्याप्त आत्मा से दीक्षित होने की आत्मा की अमृत सत्य को पाने की भक्ति का अमृत पाने की बाकी किसी को नहीं मिलता है कहा तो सारी वो चार यतो में मध्य भीत होते तो क्षद तो से प्रियम जा भाई। उसी से जुड़े रहे मन से वाचना करना जो वहन करता है हमें जो हर सांस रक्षण देता है हमें और उसी में फिर फिर अपने आप को अर्पित करें और उसके माधुरी का पान करें दीन और विनीत भाव से ध्रत करते हैं दास को दास भाव से गठ करते हुए हो होते छद से प्रियम उस नौछावर करने वाले होता के सम्मुख उसके द्वार पर द्वारपाल से खड़े रहे उसकी प्रिय बहने उसकी हो जाए दंड नहीं तो मिट जाएंगे जीवन व्यर्थ हो जाएगा दंड शनि विश्व दर्शन दर्श रथम अम शनि एक जुस ने गिरा ये पिछले दो युवा के थे दर्शनों विश्व दर्श था आ, कि देखो सही संपूर्ण से, से चराचर के स्वामी के दर्शन को देखो सीओ राम नहीं तुम्हें राम और सिंह में रहते हूँ आज किसी एक ने भी देखा गाते हो नाटक करते हो ईश्वर से भी कपट करते हो तुमने कब किसने राम देखा खाली गया ना सबने सब देखा है सबने झूठ कपट पाप देखा है महाशक्तियां और इच्छाएं देखी हैं, तुमने सी राम किसने देखा है और यहां कह रहा है कि दम शनो विश्व दर्शक कि सचराचर के स्वामी का दर्शन हो जहां देखूं वो भी नी देखो मेरी महत्व अधि और इस शरीर में का जो अधिनायक है जो व्याप्त है जो अधिष्ठाता है मेरा आत्मा गोविंद है इस देह में भी अब गोबिंद देखो आपने तो कहा ये मेरा शरीर है मैं जैसे चाहू इस्तेमाल करो गाली झूठ बोलूं कपट करू इंद्रियों का दुरुपयोग करूं हाँ कहानी ये नहीं करूं है ना क्या करूं दस रथम आधी क्षण किसी को गुरु गोविंद जी धरोवर मानू जो मंदिर में हम पढ़ाते हैं आपको एक सक ने गिरा इसी से जुड़ा जुड़ा मेरा ज्ञान रहे मेरा विचार रहे मेरी बुद्धि रहे मेरी सोच रहे मेरी जीवन की हरता रहे मेरी यह कथा है ये वेद की रचाएं है दोनों में कोई नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ईश्वरीय वेद है वेद का स्पष्टीकरण है और वेद मेरे जीवन की धड़कने हैं मेरी सांसों के गीत हैं, मेरे जीवन का हर्षण है वेद मुझे जात पात नहीं सिखाते लोकाचार व्यवहार नहीं बताते मुझ से मेरी होने की कथा सुनाते हैं राह दिखाते हैं वेद जो मेरे जीवन का गीत है वेद जो मुझे आनंद की ओर ले जाने वाले हैं वेद जो मुझे नित्य पुरुष के साथ जो नित्यावस्था दिलाने वाले हैं सारे असुर भगवान से कहते हैं हमें अमर कर दो जब भी तब करते हैं वो रावण है तो हिरण्य कशपुर है तो तारकासुर है और ब्रह्मा जी कहते हैं ये हम नहीं कर सकता बोले क्यों बोले ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है कि मैं नहीं कर सकता और जो चाहो मांग लो मैं उम्र ही नहीं कर सकता किसको कहते हैं असुर को कहते हैं और जब तक असुर है हम भी उम्र नहीं हो सकते लेकिन देवता क्यों अमारे हैं वो कैसे अमारे हैं बता सकते हो मुझे क्यों अमर हो जाती है और हर असुर को क्यों मरना पड़ता है क्या आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि असुर निश्वर से हट को कट के अपना एक घर साम्राज्य बनाना चाहता है तो उसे तो मरना ही पड़ेगा जो अमर से कटा उसका आ हटा बाकी क्या रहा मार देवता से, से, जानते से को जानते हैं इसलिए वह नारायण से हट के कोई घर ही नहीं बनाते तो अमर से जुड़े तो अमर तो नहीं है वही बात मान इंद्रचाओं में कही है कि राक्षस मनोवृत्तियां हो तो पूजा और पाठ मनोवृत्तियां तुम्हारी और बढ़ा जाएंगे मर तो नहीं पिलाएंगे अरे भाई कोई तुमसे कह रहा है एक गिलास पानी दे दो अब आप उसको चांदी या सोने के आभूषण तो नहीं दोगे दो, पानी तो पिलाओगे तो असुर जब मान ही रहा है कि मैं अमर से कट करके अपना घर बसाऊं तो मर के अलावा और क्या लाएगा वो और वही हमारे पल्ले आती है पा सकते ना हम प्रभु का सामिध्य सानिध्य पा सकते जब तक हम असुर हैं देवता जानता है श्रीदेव नारायण के सि्य रहना चाहता है ईश्वर से हट के कोई घर नहीं बनाता है स्व माने आत्मा अर्घ माने सीमा वो आत्मा में नहीं स्वर्ण में नहीं सीमित रहता है अमर रहता है असुर क्या करता है उससे हट करके अपने साम्राज्य बनाता है ना धन अर्थ आत्मा से हटकर के जीना चाहता है तो नरक को चला जाता है और वेद की हर ऋचा और गोविंद की प्रत्येक लीला कथा में क्या हमने अपने को मांझा उठ नहीं है और यदि मांझा उठ गया है तो अगले ही दिन फिर वही आ आसक्ति हमने कैसे ची है वो झूठ और कपट हमने कैसे किए ये मत समझो कि ये ईश्वर को पाना कोई चुटकी बजाएंगे और पढ़ेंगे कोई लगली बहुत नहीं है हमें पूरी ईमानदारी से अपने को धोना मांजना और पवित्र करना होगा और जितना मजेंगे उतने सुखी होंगे उतना अमृत मिलेगा उतने पाप से हटे और कटेंगे उतने सुखी होंगे इसमें बुरा क्या है जितना हम झूठ जिए हैं जितना हम धोखा जिए हैं क्या हम सुख से जी पाए गलत काम किया है तो सारी रात डरते भी तो रहे क्या सुख रहे हमने अपने को धोखा देकर अपनी आत्मा से विश्वासघात करके हमने पाया क्या है टटोल डालो अपने अपने जीवन के क्षणों को क्या मिला तुम्हें डर भय गुडन की सड़ी हुई जिंदगी और बाहर भूले ही मैं बैठी भीतर हम कितने लजित हुए थे नहीं क्या सोचो विचार करो अपने भीतर जागो अपने अतीत में जाकर के देखो कि जो जो तुमने झूठ बोले थे क्या वो तुम्हें सुख दे पाए थे पाप क्यों दोहराने? क्यों नहीं मंझ लेना आज गोविंद के हो जाना उस प्यारी से मनोहरी छवि में सदा सदा के लिए खो जाना इसमें बुरा क्या है क्यों असुर भक्ति करना क्यों असुर की जिंदगी जीना क्यों नहीं देवता बन जाना और देवता तो देवत्व विनम्रता का नाम है ईश्वर बनना कोई दम्भ नहीं है क्योंकि ईश्वर वही बनेगा जो सबके जूठन को रखने बदलेगा ईश्वर वही बनेगा जो दुर्गंध को भी यज्ञ करके सुगंध में उठाएगा और किसी से कुछ नहीं चाहेगा कोई इच्छा नहीं करेगा तो ईश्वर अतिशय विनम्रता का, का नाम है ना कि किसी ऐठे हुए दम्भ को तुम भगवान समझते हो चुनौती देते मृत हो है कि संसार पर जैसे आत्मा जीता, की कीमत लेता तुम्हारे तन का मैला धोता है तुम्हारे झूठ कर भोजन को रखने धूप बदलता है तुम्हें संति से सम्मान से सबसे गरद करता है और स्वर्ग कोई इच्छा भी तो हम उसे भगवान कहते हैं तभी तो हम उसे ईश्वर कहते हैं बल के दिखाओ ईश्वर। दिखाओश्वर में कोई ईश्वर नहीं होता है और ये ऋचा है आज की ऋचा खोलो कहा हवम इमर श्रोधि हवमान वसु आ के आज की रिश्ता है कहा ईमन में इस प्रकार वरुण मानी क्षीर सागर के स्वामी सबके अंतर हृदय के देवता परमेश्वर आत्मा गटगट वासी वाली कथा की श्री कृष्ण इमन में वरुण इस प्रकार अपने आप हाँ को वरुण अर्थात आत्मा में परमेश्वर में शुद्धि, श्रु संपूर्ण वेदों श्रुतियों से लेकर के कथाओं से लेकर के उसी को धारण करते हुए ईश्वर को ही ज्ञान मानते हुए इन वेदों को ही सत्य मानते हुए इन्हें नील वरुण इस प्रकार इस भांति व्याप्त होकर वरुण अर्थात आत्मा में श्रोधि उसी की श्रुतियों को उसी के वेदों के ज्ञान को उसी के विचारों को उसकी रहस्य लीलाओं को धीमा ने धारण करते हुए बुद्धि में बिठाते हुए हवम अद्या हर सांस उसी में यज्ञ करते चले हवन होते चले कोई क्षण बाहर न जाए हर सांस गोविंद से उठी गोविंद समाये क्यों विषयों में जाए क्यों असुर हवन अध्य और उसी को अध्य इस प्रकार अपने आप को उसी में आरंभ करते हुए हवन करते हुए चा तथा मिले उसी में अमर लय होते हुए कि अब कभी अलग नहीं होंगे सदा सदा के लिए हम अनुकूल रूप से गोविंद हम हो गए आप में अब आपसे हट के कोई बात ना होगी कोई सोच ना होगी कोई विचार होगा कोई चर्चा ना होगी हो कोई आचरणा होगा कोई देखना होगा गुरु चाह विनय और उन्हें निलय उस नि में छ गई कपट गया छूट गया लोग गया दूसरों द्वारा दिए गए अपमान गए सब कुछ गया उसकी मनोमरी रूप का रस रह गया तो घाटे में रहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि पा गया तो इतनी बड़ी उपलब्धि त्मा तुम्हें एक क्षण में मुफ्त में दे रहा है वो कौन से सुखाए जिनके लिए तू बाहर बाहर भटक रहा है अगर कह के अंधाधुंध अंधाधराश बन गया है ऊपर से गाधा की पट्टी बांधे है तो बुरा लगता है तुम्हें लेकिन पूछो ईमानदारी से अपने आप पास कि क्या जी रहे हो तो? तुम और क्या सुना रहे हैं वे तुम्हें सारी उम्र की कमाई इकट्ठी करके मुझे जिंदगी का एक घंटा बना के दिखा दो मैं बना पाओगे ये क्षणा नहीं ला पाओगे तो पगले तुमने कमाया है कि गंवाया है उम्र को और उम्र के साथ सुख गंवाए आग्ति गंवाई आत्मा के रस गंवाए या क्या है तुमने की जिंदगी नहीं जी आए हो तो फिर क्या जिये हम लोग और यहां कह रहा है आज की रिचा में इमाम नहीं वरुपर जो इतनी रिचेंस ना के आ रहा हूं उसी की दुआई देखे कह रहा है इमाम माने इस प्रकार इन नहीं, नहीं, नहीं माने व्याप्त होकर वरुण आत्मा शू इसी ज्ञान को धारण करते हुए हवम अपने आप को आत्मा में अध्याय अर्पित करते हुए हवन करते हुए कि बोहू नहीं पवित्र सांसों और क्षणों को मेरे नया कभी नहीं करूंगा हवम अध्याय क्या मिले और तथा आप ही इसमें मिले रहेंगे हम सब क्या बुराई है इसमें कितना घाटा हो जाएगा और उस दंड में जो तुमने ऐठ के जिया है क्या सुख पाया उसमें जब भी ऐठ हुए हो अगले क्षण अपमानित हुए हो उनके दम्बे को दक्षिणा तो नीचे देखना होता है मिया क्या तुम्हें बस यू हूं तो आप माने तुम्हें, ही ही तुम्हें, आचके। आचके। तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें भी ये बोलू हम सब बसते हुए व्याप्त होते हुए तुम्हें जगमग रहते हुए आ चके आ चके तुम्हें चमत्कित हो तुम्हें व्याप्त हो और तुम्हारे रूप हो जाए गोपी जो गोपाल हो गए ऐसा रूप सजे तुम मेरा ऐसा बसे मन ले तुझमें कि मेरा अंग प्रतंग भी तुझने ढल तुम ही हो जाए तो क्या कहा वह आ चे कितनी सुंदर ऋषा है कितना मनोरम ढाल है वो कहते हैं वेद तो बड़े क्लिष्ट होते हैं और ये सारे शब्दार्था पर्श अमर कोश में शब्द कोश में मिल जाएंगे नहीं वरुण इस प्रकार आप में ही हे नारायण आप में ही शुरू आपके ज्ञान में ही मेरी बुद्धि बसती रहे मेरी मेरी बुद्धि मेरा मन आपको ही दो रहता रहे आपको ही देखता रहे, रहे आपको ही गाता रहे हवमान हाँ। और आप ही रहे हवन होता रहे सामग्रीव हर क्षण जो आपसे उभरा है वो आप ही में समाता रहे चार और शार शार आप विजय देता रहे मिलता रहू आप ही बस ये हो और तुम श करते हुए तुम्हें में बसे हुए में चमकते हुए में यज्ञ होते हुए में ज्योति बनते हुए आ चके हम स्थापित रहें चमकते रहें आप ही में आकृष्ट रहें आप ही में जमे रहें और आप ही का रूप पा जाए तदरूप हो जाए ये कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल और लाली देखें मैं भी मैं भी हो लाल कि उसके रूप में ऐसा मेरा ढंग रही न रूप रहे सब वही हो जाए वही हो जाए यही भाव प्रयास लीलाओं के यही भाव हमारी कथाओं के और देखो जो गोविंद को नहीं पहचानते हैं गोविंद के साथ रहते हुए भी नहीं पहचानते सुदामा बुलाए है सीधा है कृष्ण से अतिशय प्यार करते हैं बलरान उसे प्राणों से अधिक चाहते हैं लेकिन सुदामा सुदामा होकर के भी वो गोविंद को नहीं पा पाता है सुमाने दिव्य अलौकिक सुमाने दिव्य अलौकिक और दामा कहते हैं ज्योति को नाम के अर्थ भी लिख और नाम डिक्शनरी में मिल जाएंगे सबको मिल जाएंगे हा? सुमाने दिव्य अलौकिक और दामोने ज्योति के साथ सुधारा है आंखें जीती है फिर भी गोविंद को नहीं जाता है और तुम विषयों के अंधेरे जीकर भक्ति कैसे पाओगे बेटा अरे बिताओ तो को तो गोविंद को पा पाओगे तो, और तुम हो क्या अंधेरे ही जिए जाते हो और भक्ति रस गवाते बाहर निकले और सत्संग क्यों कपटिन मन भक्ति नहीं कर सकते मतलब खोजने वाले को भक्ति नहीं मिलती याद भेद करने वाले कभी भक्ति नहीं पाते वो झूठ ही जीते हैं झूठ ही बोलते हैं और झूठ बनके सदा के लिए मिट जाते हैं आज से एक बीज डालो सच्चाई और ईमानदारी का और एक पूरी स्थान बना लो कि जहां बिल्कुल पाप नहीं करोगे जहां मन को भी महिला चाटने नहीं दोगे इसी के लिए हम मंदिर बनाते थे आज मंदिर में भी महिला जाते हैं की पूजा करते हो असुर बन गए हो जो दिन मान लेता है उससे लोग की पूर्ति के लिए मंदिर में आते कि यहां ईश्वर का आचरण करेंगे मनसा वाचा कर्मणा कसम खाके कोई एक स्थान तो बनाओ हा कहते हैं